తినా ఉత్తనా అత్తూ రే విర సర్గర్గ బాఫారీ బ అరబీ కుర్బాన్ఫ్జ్ పురా మజీద తీన్వా అరబీర్బన్ కతే ఇదో కర్బోయా తబార్కీ రహమే తబారక తాలాబా కర్బా హజరత ఆద అలా నబీజ జీనా అజరత ఆదమ అలా నబీజ జీనా అదినే థౌన్ ఘగరా హూ హజరతని మశ్వ దోనోనిర్బా సేష జిర్బా అల్లా కబాకా తాలా కబూల్ ఫర్మాకాబి హిద అసందీనా ఇంకహా అల్లా పేష కథరింగ్ ki Allah హాబి అలీబా కబూల్ గిబాతో ఆగను చుయాడా తాలా ఫల్లా నల్ల ఉర్బా కబూల్ ఫేతే దిల్ తే బాసి ఫర్మాబాని పడేవాలే అల్లా ప్ర అమ్మ నీ ఖుశనసీమకి అల్లా కబారబూల్ పర్మ హజర అలా నబీజీ ఆలపా దర్బానీ చది అ జరీ తి హిబ రజర్బీయా పేరు కాబర్బీ గందమ పేషో కిజకి తకలిఫీ కుర్వాన్ని జీఫ్ హ హజరత్మ అలా నదీజీ నరేలా హజరత ఇబ్రామీజీ నాలే రోడి చూరత్ ఇబ్రామీజీ నాలి బ హజర ఇస్మాయజీ నాలు अब यहां एक बात की मैं वजहत कर दूं कि दो सिखों का सुधार का दौर है और सयातन तक के साथ इंसान के पीछे लगे हुए हैं मिलई जिन्नत और जिन्नात में से भी है और इंसानों में से तो बहुत ज्यादा है यहां एक बात कैबर कि हजरत इब्राहिम अला नदी जी आता जब सलामान में जब अल्लाह सकमाया का खाद है कि अपने बेटे को आज जुहा फरवाए तो हैरत इब्राहिम अला नदी जी आरोप सलाम ने अपने बेटे से क्यों पूछा इसके मानू नहीं है कि उनके अपने खाप का कटी होने का यकीन है इसलिए उन्होंने अपने बेटे से पूछा हालांकि बेटे से पूछने की यह लगा नहीं अगर बेटा जवाब में ये कहता कि मैं कर्बान होने को तैयार नहीं हूं अल्लाह की सतम मेरा विमान यकीन है तो वह उनका फिर भी इसलिए अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह के हुक्म के लिए उन्होंने छोड़ा है किसको अपने वतन को इब्राहिम इस्लाम ने छोड़ा अल्लाह के हुक्मर किस को अपने खानदान को छियासी साल की उम्र में जो बेटा पैदा हुआ बहुत ही दावों के बाद इब्राहिम अल इस्लाम ने उससे छोड़ दिया मता मुकमा के दुराने अल्लाह के हुक्म पर वो बीवरी जो बूढ़ी थी उसको अपने साथ रखा वो बूढ़ी वो बीड़ी जो जवान थी దో మక్డగ జిక్మ్రామకి మున్లాక్మీద నాటేకి రజా అర్థ ప్యా్రామీ అమ్మ పూసా ఇబ్రామే పూాబాన్ కదా థాయన ఇబ్రామే अल्ला, कि अल्लाह तबारक वताल के यहां अजरों तवाब बनता है इरादे से कि मेरे बेटे का इरादा भी जब होने में शामिल हो जाए ताकि वे भी अल्लाह का मुकाल बन जाए क्या इससे पूछ लू अगर इसके दिल के अंदर कोई इचात है तो इसका जहन साफ करती हूं कि बेटे कि अल्लाह के नाम पर कुर्बान होना इसी के अंदर ही इंसान का मकान है चाहे इसका जहन बना डालू लेकिन अल्लाह तबारक वताल ने तो पहले ही उनका जहन बना रखा था బజా జిబా దగ్గో కాలిగన్ హజరత్బ్రామీనా మకరతా గలే పి చల్ హత ఇబ్రా అల్ల తక్కుమా నా अपने साथ के और ने किया कि के का ने आपके को लिया। और జన్త్ మే డౌర ట్రాస్టర్ పేష కల్లా కారర్కతాలి కబూల్ ఫర్మా అనే బేటే జబ్బ ఫ జుద్ధ అజీమ కారబీ జ మనీ గలా కాటనా జ మనీ రసి గలా కాటా తుద అజీమ అజమత వాళ్ళ జనవర అల్లా ఫాయా గలా కాట यहां फिर एक इशारा मौजूद है और वह इशारा ये कि अल्लाह तबार का आसमान से नाजुम फरमाई तो करे अजीब फरमाया इसके अंदर इशारा दिया गया कुरबानी करने वाले तुम भी ये जानवर कुरबान करो वो पसंदीदा जानवर हो और अच्छी कस्म का जानवर हो जान चलाने के लिए न करो रगबत और के पास अलग अलग ने बिल्कुल आगे साथ चलाम गल में भी चलाई और इब्राहिम नदी नफ्तात इस्लाम की तवज्जो थी अपने बेटे को जब करने तक इब्राहिम इस्लाम उनको अपनी तरफ मुतरवजे फरमाना चाह रहे थे हजरत इब्राहिम इस्लाम एक ऊंचे काम के अंदर मसरूस थे बेटे की कुरबानी बहुत ऊंचा का और उनको जगह इतना मतवज फरमाना चाहते तो किस तरह मेवे के कुरबानी की तरफ ऊंचे काम से गर्गा वह काम से जो निचले दज्जे का नबी ऊपर के काम से नीचे की शाम तरफ नहीं आया करते అంగీ అస్లామని జాపే సమాట అదా కింద రైతాకు మతవజ కదా మన బాధ ఉజరత మతవజ్ అఖర్ అల్లాహ అఖి కాత్మకూల వం బ తబార్కాల ఫక్న జస్ కాళా హ అర దోడేకి వజా ఇ మేడం పిబా కం ఊే కాంతో నిచలే కాంతా బోధి అల్లామీ కానీ అల్లాసర అల్లా అకర అల్లా బా సబ్ బాస్ హుక్మేమని ఫోజు కాదరాబుద్ది రాజీనా వల్ జీ అల్లాబర్ उन्होंने उसके जवाब चलने के बाद चला अल्लाहअल्लाह अकबर कि मैं तो इसी बात का फायर हूं कि अल्लाह के सिवाय कोई ऐसा नहीं जिसको हुक्म देने का इतिहास हो अल्लाह के सिवा किसी से मादूद होने का इतिहास नहीं ना अल्लाह के सिवा को इस बात चलाई और फिर जब अल्लाह अकबर मैं भी इसी बात का कायिल हूं कि अल्लाह सबसे बड़ा हूं अल्लाह हक्त के मुकाबले में किसी बात कोई फैसलियत हूं तो उन्होंने हजरत जवैद्लाम के मतरजे फरमाने पर علیہ علیہ السلام میں میں فرمایا اور حضرت دو اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کہ کے حکم حکم کی کی تھا ہوں سے بڑا ہے అలా స్థానం తజర్వా ఫాయా کی کتنی అదీ کی ఫాయే అల్లా వలిక్కి తామీ చందర్జీ నేత తామీ నెక్టా ఇల్ల సహి కి తారీఫ్ఫీ కం హిబాన్ కె బా కలెమార్ జలీ ఇబ్రామ్ ఇబ్రామద్ హజర ఇస్ అలా నదీన్ాతా చిన్న మజమూకు తక్శీర్ కతేసా కిన్నా కర్మ ఇజర్గో తమ అకబర్ అకర తి మొక్క और इसका सिलसिला शुरू होगा नौ गुर्या के दिन नमाज साजिब से बात करें और यह सिलसिला चलेगा तेरह गुरह सोमवार की आखिरी की नमाज का और यह बात आगे इस सिलसिले में एकमा चाले की आजाद करता हूं तो ये जैसे ही नमाज साजिब से आप कलाम करके साबित होंगे तक लिहात पढ़े और जिक्र किए बगैर मामूलात के जिक्र किए बगैर सबसे पहले इन कली को कि कितनी बार अदा करेंगे तकदीरत तशरीफ इनका अदातः वाजिब है पर एक बार यह नर्मा लें कि फर्ज और वाजिब के अंदर कमी देशी जायिब नहीं सुन्नत और मुरसाहत के अंदर जितना इजाफा आप करें फ है लेकिन फर्ज और के अंदर कमी देशी जायज नहीं जैसे कमी जायज नहीं वैसे इजाफा जायज नहीं तो ये तकबीरत तशरीफ का जो पढ़ना है वो एक बार वाजिब है और हमने जो तीन बार पढ़ने का मामूल बनाया है ये बावजूद की खिलाफ तो तब्दीलात तशरीफ को अदा किया जाएगा एक बार और इससे अदा करने का तरीका यह है कि ये कितनी ऊंची आवाज में अदा फरमाएंगे वो मैं जाहिर मैं कहूँ कि वो आवाज जो आम बोलचाल की आवाज से कदरे कम तो उसको किस पैदा में फरमाए आम बोलचाल का अंदर जिस आवाज में मैं गुप्त कर रहा हूं इससे कदरे कम हो దీని ఆవాజన దూసీ సున సకే ఇది ఆకు అదాగే అగ్ సా అదా కమాయి అదా ఫీ అయితాయో మొత్త అఫ్ పార్దాన్ని నమాజ్ లాలిబా యాసాగా అక్స తినా క్రి అక్త నమాజీ పద అదా శు స पढ़ने की खबूलत भी हासिल होगी और दूसरों को जाग दिलाने की सबूलत भी हासिल हो जाएगी बगैर इसके कहा जाए तो फट पढ़ो यह पढ़ने की वजह पढ़ना शुरू कर हैं और सुनकर तब जो है पढ़ना शुरू कर दें किसी जिस तरह मर्दों के लिए यह पढ़ना वाजिब है उसी तरह खवतान के लिए औरतों के लिए पढ़ना भी वाजिब है लेकिन फत जो है कि मर्द हजरात उनकी आवाज में पढ़ेंगे और खातन इसको आज का पढ़ेंगे कि आज आवाज में जिससे वो खुद सुन सकें और उनकी सेवा और कोई इस एहतियात के साथ इसको पढ़ेंगे और जिस फर्ज नमाज के बाद इन कलेमा को अदा किया जाएगा तो नफरम और नवाश के बाद नहीं फर्ज नमाज के बाद इसको अदा किया जाएगा वह ऐसे तो वे कलेमा जिक्र के कलेमाट हैं आप इसको जितनी बात चाहें पढ़ें पूरे दिन के अंदर फटते रहें इसकी अपनी सजीलत हैं लेकिन जो फर्ज नमाज के साथ जो हुक्म है वाजिब है उसको उसी तरह पढ़ेंगे जो हुक्म किया है उसके अंदर विवाह और कभी करने की गुजाई नहीं है अब और पड़ोसी उज्यम है जिसको मैं वाजिब करता आज हजरात ने चंद सालों से बात नहीं सुनी होगी क्या जवाब कर्बानी जो है वह तीन दिन की बजाय चार दिन तक चौथे दिन जो कुरबानी की जाएगी और चौथे दिन जो कर्बानी होगी वह दोपहर के बाद तक होगी जवाल के बाद तक होगी जवाल का जैसे शुरू होगा उसके बाद कुर्बानी करने की इजाजत नहीं चौथे दिन जवाल के बाद तक करना जायज है बल्कि आज कल तो कई सालों से पूछा चढ़ा है पहले चुराती चंदर चलता रहा दस बारह साल पहले से और चार पांच साल से इस करने चंदर पूछा शुरू हुआ क्या चौथे दिन की कुर्बानी के लिए जानवर जो है उसके खूब नुमाइश कराई जाती है लोगों को मुतवजे किए हैं कई ऐलानात बच्चे हैं इश्ारा करते और फिर जो है उसके कल्याण जो है प्रदान की जाती है और यह कहा जाता है कि हम मुर्जा सुन्नत पर जिंदा कर रहे हैं इसलिए फर्बानी चौ का दिन करना अफजल है जब मुर्जा सुन्नत पर जिंदा करना अफजल है जब फर्बानी चौके दिन करना अफजल है पहले जिनके मुकाबले किया है यह फैसला जरा है अल्लाह का लामा करना यह बहुत बड़ा हितना है आप उन हाथ से अगर ये सवाल फरमाएं तो जनाब आप ऐसा क्यों करते हैं जो उनकी एक दलील है हजीब पास की वर्चाल में इस बात क्या आसल के अंदर आपके मुताबिक पशुतम वर्ग की ऐसा कर जो है हम लोगों को समझाने के लिए एक बात कर देंगे ये बात आप तक रात तस्वीर किस दिन तक पड़ते हैं ये चौथे दिन तक चाहे चौथे दिन तक अफ्रात तस्वीर पढ़ते हैं तो चाहने क्यों नहीं करते चौथे दिन तक अब उन्होंने दरीफ दी सब हम परेशान हो गए ये बात बड़ी बात नहीं है कि हमारे अजरस ने हमारे मौलाना ने चाहे हमें मतलब ध्यान नहीं बात तो सही है बात बड़ी माफूल मालूम हो रही और ये बात माकूल इसलिए मालूम हो रही है कि हमने सुनने के बाद अपनी आंखों तक गुना अगर हम भी आकड़ का इस्तेमाल कर लेते तो मालूम हो जाता है तो ये बात माकूल नहीं उनकी है नाकूल एस बी आई कहकर कोई आदमी से उनसे जवाब नहीं पूछ सकता है कि हेजर गुजार क्यों है तो तकबीरत तस्वीर तो दिन तक है लेकिन वह तो असर की नमाज तक है आप इसको जवाब के बाद तक इसको खत्म क्यों समझते हैं फिर आप आखिर के बाद तक प्रदान क्यों नहीं अगर इसका ताल्लुक तकबीरत तस्वीर के साथ हो तो तकबीरत तस्वीर तो आदमी पढ़ेगा अखिल की नमाज के बाद अगर सुस्त आदमी नमाज के अंदर पुस्ती करने वाला पांच बजे नमाज पढ़ने की वजह तस्वीर मुताबत नहीं तो, तो हमें आप मुताबत की तरफ क्यों सका दूसरी बातरी का आगाज कब से होगा तबिया के तस्वीर का आगाज हो रहा है नौ जुल्जा के और आप कुरबानी फरमाएंगे जुमे के दिन से तो अगर तकबीरात तशरीफ का तालुक है कुरबानी ता का ताल्लुक है तकबीरत तशरीफ से तो फिर आप नौ गुलज्जा की इस की नमाज के बाद शुरू को ही फ़मा देते इस वक्त मुर्दाफाक समझते शुरू जारी फरमाते मुर्दा फिर समझाए तो नौ गुरहिज्जा के फागर की नमाज के बाद कुर्बानी करना है इसको मुर्दाफाक को जिंदा करने की कैसे फरमांगे तो नौ गुरुजात आप शुरू करना है तो कर्बानी करें तो इसके मानी जो है आप भी बात पर जानते हैं कि कुरबानी का तालुब कभी सरबुरा तस्वीर तो नहीं है यह नाक धोखा देने के लिए आप उसको इस्तेमाल करवा रहे हैं और धोखा देने के लिए जब बात की जाए अल्लाह ताली के महज तैयार बड़ी ही ताब देखा चलो यह बात ने इब्राहमी ना कलान या कुरबानी सलामान अब इसके ऊपर दो सौ ऐसे राज्य एक उठाओ एक ऐसे हजरत इब्राहिम अला नदी आरोप सलाम ने यह खाब देखा था और उन्होंने खाब को काबिल अमल समझ लिया जबकि खाब जो हो है वह काबिल अमल नहीं होता इसलिए अल्लाह तौल ने तराजब फरमाया हज दस शुरू किया है क्या इब्राहिम आल्लाम हमने जो आपको खाब दिखाया था आपने काब को सच समझ लिया तो अल्लाह तबारा को बताया गया कि ताजिद का इजार फरमाया इब्राहिम कर दिया तो इब्राहिम को यह बात मना चाहिए कि इसलिए आप जो बुनियाद फरमा रहे हैं कर्बानी की इब्राहिम इस्लाम तो इसकी बुनियाद जो है खास की है और खाब की बात को सबसे अल्लाह के बाद वतार फमाया कि हमने तो आपको खाब दिखाया था और आपने खास को भी सक समझ लिया कि खास के मुताबिक अमल करने लगे खास काबुले अमल नहीं हुआ करते ये एक गरीब निकाजी है उन लोगों ने जो कुरबानी का इंकार करने वाला है और ये मखबूल पता गलत है इसलिए कि अल्लाह तबारक वाले इसी मकाम पर इब्राहिम आलिया की तारीफ फरमा ఫకే జాయ్ పడ్రహీమ జ ఫ్రహీమ అలా తమకురా ఇబ్రామ తు అజమత ఏ హుక్మే తున్న వకీల హుక్మోకి తరహీ పూరా తమ తిమర్ద లి కబాలా తాజ్ఞ ఫ కబారతాలా తారీఫ్ పాగ్రంబియా అసలామకా ఆదీ వహీ అంబియా అసలామ జాగతే పద్ ఫర్మాత రసూల్ ఫతేత కరాబర అయితే అల్లకి నశే కదా ఆయన ఫీతీ అయితే నబీ అబ్బా సమాజాకి నమాజ్ పడతే తాజ్జుకి నమాజ్ और फिर नमाजें गिर अदा फरमाने से पहले फिर जाते मेरे नबी आल स्लम के सोनी की आवाज़ सुनी खराबों की आवाज़ सुनी फिर मैंने देखा कि नबी अकालम बेदारे और हजरत में बुजुर्ग फरमाएगा नमाजें ग्र शुरी सारे हुए तो मैंने शायद जो मेरी जागरूक आपको तो नहीं की और आपने वरमाया तो नबी अकाने बाबा साफ करयशा मेरी आंखें तोती हैं मेरा जिम्मत अल्लाह के जो नदी है నీరు హాలూనీ ట్టు దిల్ అల్లా మతా మత వీ ఆ రీహన్ కి జస్ కబూల్ రైతు అంబియా అలాగే హోక్మ అల్లా తే కాలా జే అంబియాస్లాగే ఉండేకి హాలేకాబి అమల్గో అల్లా త్వబి అటా ఫేమీ జాగతే తర్వాత కాలి అమల్ ఫ్రేష తయారు దూసరా హజర ఇబ్రామ అలా నదీ ఆల సోజ జన్త చే సాధి ఇంకా ఇబ్రామే బేట బీస్తో జమీ హ మేడం జవాదీ ఖాతీకి తాజీ పూరి పూరి ఓకే త్వర ఫర్మాయి అఫ్ఫాజ బా రేపు ఇబ్రామ అలాహి హై इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलह इस्लाम को जो अल्फात पुरानी मजिद से हैं सब तो यही नहीं है चाहे मेरे बेटे मैं देख रहा हूँ तो जमा पूछा कर मैंने तुझे जगा कर दिया है ये नहीं सब मैंने देखा है आज बाहू का कि मैं तेरे गले से ते छुरी चला रहा हूं उन्होंने इस्माहील अस्लाम की गर्दन कटी हुई नहीं गला कटा हुआ देखा गले से अपने आप को छुरी चलाते देखा है अगर साफ चैनल उनका गला कटा हुआ देखते तो फिर ताजी होती गला कटना और हाथ के अंदर जब छुरी चलाना देखा तो आप हाथ की ताबीर है छुरी से चलाना आप अगर उनका गला कट जाता तो यह खाद की ताबीर जो है खाद के खिलाफ हो जाती तो खाद की ताबीर खाद के मुताबिक होती है अल्लाह के नबी की तो इसलिए वैसे उन्होंने हाथ के अंदर छुरी है चलाते देखा है आपको इसी तरह अमली तौर पर भी उन्होंने उनके गले पर अपने छुरी चलाते हुए देखा है जो ये खाद की तादीत पूरी जा रही है हाथ बाद एक उलझव है जिसको करने की कोशिश की गई और वह उजव जो जबी तो इब्राहिम अल्लाम के बेटे जिन पर गर्व करने का हुक्म दिया गया है वह हजरत इस्माईल आलाम नहीं है वो नहीं। वो वह हजरत उहाकलाम यहूदियों ने यह बात कही तो हमें उस पर नहीं वह नजीर पाक सल्लाम को इस्माईल आल्लम की औलादने से हमें जेवेप नहीं मानते और इस्माईल आल्लाम को जभी नहीं मानेंगे तो उन पर ताजयुद्ध राजद है उन हैजरात पर जो हमारे मुसलमान वक्त से नहीं कहलाते हैं और मुसलमान से कहलाते हैं उन्होंने भी इसी बात पर बयान किया है जबकि यह बात खुद पुरानी मजिद के इसलूक पुरानी मजीद के बयान के मुताबिक चला गया होगा इस बात यह मौजूद नहीं है लेकिन मैं जहन से इंसान दूर करने के लिए बेहतरीन बात से मुताजिक कर चाहता हूं पहली बात कि जिस जगह अल्लाह कबार बताया ने फानी मजीद ने तुल्त के अंदर इस सजी को करवाया वहां अल्लाह के बाद एक वतमाया कि इब्राहिम आल्लाम ने बेटे के लिए जा और हमने हजरत इब्राहिम आलैम को गुलाम हलीम की खुशखबरी दी और जिस बात यह गुलाम हलीम खेलने क्यों मता हुआ तो हमने हुक्म यह हाथ दिखा अब इससे यह बात मालूम हुई तो जब वो बेटा है जिसको इराहीम ने मांगा है अल्लाह के बाद बतात है जिसके लिए ग्वाइं फरमाई हूं और गांव के नतीजे में बेटा कार है तो हम देखते हैं कि इब्राहिम आलिम के बेटों में इस्माईल आम उल्त अल्सम दोनों में से कौन सा बेटा है नतीजे में अल्लाह के बारे बताने में अदा कमाए हजरत इस्माईल पहले बेटे हैं और इसहात स्लम उनके तेरह साल के से बाद बेटा हजरत इब्राहिम अला नदीन आताम इराक से निकले हैं हिजरत शर्मा कर अपराध कुल थे इब्राहिम अलह्लाम उनकी दूधिया जैसे सारा रजील्लाहा और उनके भतीजा जैसा इस्लाम सारे खानदान के तौर पर आज इस वक्त शाम और फलस्तीन के इलाके के अंदर आकर आबाद हुए तो इब्राहिम के भतीजे लूट अलहलाम को शर के उद्दन जिसको आज तक मौजूदा मुल्क मुझी उदम है कहते हैं अल्लाह कबार का अदालने वाहन को नदी बना दिया अब इब्राहिम अला नदी आर एक्तम की यह ख्वाहिश थी कि मेरा कुछ बेटा हो जो दीन के काम के अंदर मेरा जान बने और यह दिन का किसका जो है जो चलता रहे उन्होंने इस मकसद के लिए अल्लाह कबार का अदाल है कि अल्लाह कबारे ने एक डॉक्टर को कबूल समाया और बेटादा करवाया कि इसका नाम इस मखा गया इस बाईस के नाने भी यही है जो सिमने के नतीजे में दिया गया अल्लाह कबार के अटाले ने जो कबूल समाया तो यह बेटा अदा करवाया जबकि हजरत इसहात अलेम गांव के नतीजे में पैदा नहीं हुई सलाह ही चंडर अल्लाह तब के बाद ज्ञान खड़ाई है छब्बीस में तारी के आठ कि हजरत इसहात अल्सम की पद में तीन फरीके जो लोग अलहलाम की फौन को हल्ला करने के लिए जा रहे हैं तो इब्रैल अरे इस्लाम जहां रुके हैं उन्होंने इब्राहिम अलहमाम को खुशखबरी दी कि आपके यहाँ बेटा पैदा होगा हजरत सारा रवि अल्लाह जो बात थी और उनके लिहाज से भी तकरीबन मजे सात होकर थी उन्होंने ताज का इजहार किया कि मुझे इस बुढ़ापे में बेटा पैदा हो तो अगर उन्होंने बैंक की होती अल्लाह के आज उन्हें बेटा कहा फरमाएं तो उससे ताजों का इजहार न करती मैं इस दुआते में मुझे बेटा पैदा होगा तो खुशबरी दि गये कि हाँ किसी तेदा तेदा ने आपका बेटा पैदा होगा तो इसहास आल्सम दाके नतीजे में पैदा नहीं हुए बल्कि इसाकस आसलाम बग़ैर दुआ के अल्लाह का इनाम है और वे इनाम अल्लाह ने क्यों अटा फरमाया हजरत इब्राहिम आसाम अपने इकलौते बेटे इसमाई स्म्ला के कर्बान करने का अमल किया अल्लाह ने उसके इनाम में जिसका बेटा अदा करवा दिया तो इसलिए उससे यह बात मालूम हुई कि हज़रत इस्माईसलाम है गनील ना तो हजरत इशहास आल्सम और फिर जब आप आगे बढ़े पुरानी मस्जिद में अल्लाह तबारक बताया ने सोलहें सारे के अंदर इस भई इस्लाम को साबिक अलबाज कहा और सत्रह सारे के अंदर मीन साजुरीन कहा और इस जगह अल्लाह तबारक वातला ने वो बेटा जिससे जुड़ा किया जा रहा है गर्ब किया जा रहा है उसको मीन साजरीन कहा है सो सादुरीन में था था। तो तो से होना इस्मे इस्लाम की सिफत उस बेटे के लिए सिफत बयान की गई जिसका व्यवहार किया जाए तो इसलिए इससे बात मालूम हुई किफत दोनों की फिर की दो, दो जगह की सिफतें बयान हुई कि सिफत एक है तो उससे बात यह मालूम हुई जब फादी एक ही है तो और यह सिहर के एक बलिया रमदान की है इसलिए जहां सेमी से बुराया तीसरी बात जो काबलेबल है।, है कि हजरत इब्राहिम अला नबीन आतम को जिस वक्त इशहास आल्लाम को खुशखबरी दी गई तो यह खुशखबरी दी गई कि अल्लाह तबार का ताला बेटा अटा करवाने के दो होंगे और अल्लाह तबारक वाला मजीद आपके नाम यह फरमाएंगे कि इसहात आलिम से आपको पोता आता फरमाएंगे जिनका नाम वाकब होगा और इसहात आल्लाम की पैदाइश के बाद जो खुशखबरी दी गई इस बात की खुशखबरी दी गई कि यह नदी होंगे नदीजन गिनत तो बेटा आपको जो दिया जा रहा है यह अल्लाह के नदी होंगे किन की बात मालूम हो गई कि नदूरत मिलती है चालीस साल की उम्र में इसलिए यह बात मालूम हुई कि इसहात असलम की उम्र चालीस साल यकीन होगी तो नदी बनेंगे और फिर यह बरमाया उनका बेटा पैदा होगा या उसको भी अला नदी बनायेंगे तो उससे यह बात मालूम हुई कित इस्लाम के निका भी होगा उनका बेटा भी होगा और उनका बेटा भी बड़ा होगा जिसको अल्लाह नबी बनायेंगे तो जब ये बात मालूम हो गई तो अब अलाबार का तालाब तेरह साल की जब उनके हुक्म दे रहे हैं कि इब्राहिम आल इस्लाम आप उनसे गर्व फरमाएं तो इब्राहिम को भी यह अंदाजा हो जाना चाहिए था यकीन हो जाता थीविए थीविए थीविए। को है कि अल्लाह तला तो हम सब हैं कि जो चालीस साल की का भी होगा फिर तरीका भी होगा उसका पहला भी तादा होगा तो तेरह साल की उम्र से यह हुक्म दिया जा रहा है ये महज रकमी हुक्या अति के हक नहीं है इस तरीके से जमा नहीं हो रहा और जब यह नतीजा मालूम हो तो बाद अजमाश की बात कैसे बनेगी जब अल्लाह तला जमा रहे तो लहाजा लाउलबलाउलमुद्दीन इब्राहिम आला स्लम के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी बहुत बड़ी आजमाइश तो तभी हो सकती थी जब यह अंदाजा हो जबकि यकीन हो कि जिस तरह का जवाम ये जमा हो जाएगा तो अजमाश तो बनेगी जब यह बात मालूम हो तो इससे जबाव तो होना नहीं है कि महभुकना है तो यह बात अड्डा की बात जो है कैसे बनी जब इससे यह बात मालूम हुई तो यह हैजरत इसमाई इस्सलम का जिक्र है न तो हैजरत इ्फान अलहम का और फिर जब बात काबिले और यह कि यहूदियों की किताबों के अंदर यह बात लिखती हुई है कि हजरत राहुल इस्लाम को किस जयत करने का हुक्म दिया जाए उनका दे रहा है और यह बात मुदफ़ा बात है मु हजरत इब्राहिम आलियाम कब हो बेटा जब पहले पैदा हो इस्माई इस्लाम है ना कोई बात है इस बात हुए भी मानते हैं तो जाहिर है कि पहले बेटे की मौजूदगी में दूसरा बेटा तो इसलोता नहीं हो सकता कई कभी यह बात मालूम हुई तो चौथा बेटा जिस तभी जब्त करने का हम पर दिया गया वह हजरत इस्माइली है इसके बाद यह बात यह आप जानते हैं कि हर खानदान वाले अपने बुजुर्गों की रवायात को कायम रखते हैं कोई खानदान वाला दूसरों से बजुर्गों की रवायात को कायम नहीं ఇస్తహాక అమ్మ పూరి జిందగీ శా ఫస్ ఇలాకే యస్మాయి అలా మక్కా మకరమా రవయత్తు మక్కా మకర్మా శా ఫస్ కవి కుకి రవాయ రీ నీ సరే బాధ మాలూమూర్మీ వహకి రవాయ్ అమల్తో మకర్మాయి అలా మక్కా మకర్మానేహాక ఇది బాధ మాలూమీకల్ ఇస్తాక అలాస్లమ్మ फिर एक नदी जाती है अगर नबीर मजवान हो तो रवैय है कि हजरत ने यह रवायद फरमाई कि मैं नबीसमान की खिदमत आजिया में बैठा था एक बिहार की नए खिदम हाजिर हुआ और नबीराम खिताब में जदी है और दो जदीओं के बैठे नदी पास और आपको उसकी तरजीतनी फरमाई और नदी पासम जिस बात की तरजीतना फरमा इससे यह बात मालूम हुई तो अब हकीकत है वरना अल्लाह के नबी से यह बात मुंकिन नहीं जिला की हकीकत बात हो उसकी तरफी फराम और नदिया पासन कोर्ट ने जो कहा था दो जमीनों के बेटे तो उस बिहादी का एक इशारा यह था कि पहले राजस्थान की तरफ और दूसरा इशारा नबी राजस्थान के बालिक हजरत अब्दुल्ला के बारे में था जिनके बारे में अब्दुल्जल ने जो मन्नत मानी थी तो मेरे दस होंगे एक मैं आपको कौन करूंगा और ये मशहूर रास्ता है जब तरंगाजी की हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला तो उसके बदले के अंदर जो है तरीके के मुताबिक अज के तरीके के मुताबिक किया जाए तो हजरत अब्दुल्ला जिन जमा होने से बचे इतना ही इस्लामी जबा होने के बचे लेकिन दोनों का लहत जो है वह गरीब है तो इसलिए हजरत नबी अफाद से तुरंत और जिहादी नहते जब जमी हैं और दो जमीन उन्होंने जब उन्होंने वालों के बचे कहा फरमाई इससे बात मालूम हो रही है कि जो गरीब है वह इस्लाम है नजरत सिहाँ हजरत इब्राहिम अलाम करके चाहे नबी अफाद सल्ला वसलम हिजरत फरमा कर मक्का मुकदमा के नबी का शीखला है दो हिजरू का वाता है హరి మస్బీరా అల్లా తుమ్మే దిగ్ తుమ్మ దోన్య ఇజహా ఐ దాబాయో కాదు ఇప్పుడు నజీ అయిబా కానీ యొక్క ఇషారా అజహా జ జహా బియ్యాజహాబాబాబాబా సరస్య మాలూమిక వసల్ల దో హిగిర్బా శు ఫా సైదీ నద మొహిల్లా రవాయి నబీమ్ జీవరే కి సార్ నబీ అమ్మ ఫ్యాబా అని మలిక రజీ రవాయి నబీనా మునవర ఫీబే అందరూ సాం కబీ అ ఊట నీతో ఇస్లాంకా ఫియాల్ నీ అస్లాగ ఆయే शरमिया पास से हम देखा कि बहुत से हमारा के साथ जिला रजूल जो मखरू प्रभाग हैं वो प्रदान नहीं फरमा मैं राजस्थान ने पूछा कि सब लोग प्रदान क्यों नहीं कर रहे उन्होंने अपना ऑर्डर बयान किया क्या वजह यह है कि गुंजाइश खरीदती है कि नहीं और इस वक्त हमारे पास कोई जानवर मौजूद नहीं जैसे कि राजस्थान के आम लोग जैसे जानवर फाल देते थे और उस जमाने के अंदर जंगलात में छोड़ दिए जा रहे थे लेकिन कहा कि हमारे पास जो है वो जंगलात के अंदर कोई जानवर भी मौजूद नहीं है इस वक्त हमारे पास गुंजात की शिक्षा इनका खरीद सकें लेकिन हमसे प्रधान नहीं बनती లేదా నబీ అపాల్ అల్లం ఇవే కర్బా బర్దాశ్లీ నబీ అపాల్ హాలి నో బాజీ ఫోజు మేవర రాజు జావరణ బకరయా కర్వాలి ఇంకో ఇంకా తక్సిమ పకరి తక్సిమ కృష్ణ మాలిక బర్దా तो नरिया पास वसलम को जमल इतना पसंद थालाम ने इस तरीके से भी उनको कर्बानी जो है माई फरमायाबाजल्लम को जमल इस तरह मरबूब था कि नबीपात वसलम ने एक साल दो महीनों की कुरानी फरमाई अबलाम को पहला महीना जब फरमाया हजरत की यह मेरी तरफ से है और दूसरा जो मैं फरमायादा के राम जो मेरी उम्मत के उन अफराध की तरफ से है जो की इस किताब की जरूरत जब कर्बानी की किताब न रखने रखने वालों का महरूम रहना भी नदी अब इस्लाम ने पसंद नहीं करवाया जिनके पास इस किताब है उनका महरूम रहना नबी अस्थान के लिए किस पर रहना पसंदीदा हो अब उसके बाद जो बात का लग बात यह है कि कर्बानी जो है एक सवियत के हुक्म के मुताबिक है वाजिब है सुन्नत है या मुका నదీపా ఫా ఫర్మాయి అయితే భాగస్ కదా పూర్ణ సమీన్ కలిసే పేల అల్లా కబాకర్బీలు ఫర్మా కబాక రాబూలు కాలా అమలు కుర్బాకు ముబలెక్క ఫాస్ ఫాయా నీ అపాల్ బాధిత ఫర్మాయి హో జ ప్రదాయ తదా ఢిల్లీ హాగ్ బాబాలర్మాత జాతీయ జాబు ము మేషీ స ముద కమ దినా ఇంకా మేము బాగా అజీల అలీ సార్ కుర్మాయి और जिस अमल पर नबी आलिम यह अख्तियार फरमाए उसको सुनत कहता और जिस अमल पर नबी इसम न वाजबत फरमा दें यानी हमेशी फरमाएं तो उसको सुनत मा कहते हैं जो नबी आलाम का नारा न फरमाना यह दलील है तो यह सुनत मदबाते कम दर्जे का अमल नहीं है लेकिन इसके साथ ऐसा अमल जिसके बारे में नबी आलाम ने अमल भी फरमाया हो हमेश की भी फरमाई हो और नबी आल इस्लाम ने उसकी पास की फरमाई हो तो उस अमल को वाजिब अमल कहते हैं బానీ సదా వాజిబ అమల్ సే బ గజార్ నదీపా ఫాయా వే ఫాయి మనకాల రహస్థాయి జి గుజాయిశ జర్బా బ బంకిమ हरमा तो हमारी ईदगाह के करीब जिम्मत आए इसके अंदर इशारा है तो वह कुरबानी नहीं करता अल्लाह तबादक रहता है अल्लाह को उसकी ईद की नुमाज की जरूरत नहीं है अल्लाह की ईद की नमाज वो कभी नहीं फरमाई कितनी सात वही नैयर इसलमान जो फरमाई है कि एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता रेगा रखता है तो ठीक है एक आदमी है रेगा नहीं रखता नमाज पढ़ता है तो ठीक लेकिन अहम जो कर्बान नहीं करता उसको नमाज के लिए आने के जरूरत देनी है अल्लाह के ना उसकी इससे नमाज जो है तो कबीज नहीं रखती बल्कि हमारी ईश्चा से कभी तक देना है और यहां लागू ने ऐसा समाएं है फला जफड़ा बनना के अल्फाज समाए हैं और अरबी जबान जानने वाले इस्ताह से जानते हैं फवाद से ज्यादा है कि यह ताफीब से जुड़ा है कि हर जग हर जग इसी सूरत के अंदर भी वो हमारी ऊर्जा से फलि आए वे सही सां समा रहे हैं इससे वास मालिक बिल्कुल कर्बान जो है उसके सुनत मतला नहीं है बल्कि कर्बानी बढ़े वाजिब దేశ బ కుర్బా ఇస్లామే శజా స మళ్ళు లో అజా చోడే సో ఫీసీ హో సీస నమాజీ హో త బామ్మకి నమాజ పడ రే హోం లేదా అజాజా చోడే సమాజ యానిమిది లాజిమ పూరే ఇలాకేకు నిర్దోష కా సబ్హా రకేస్ ఇలా మ్యాజా అలా నమాజ్ సన్నత ఫిల్ వాజిబిలా మిగానేవాటానే బిబా వాజిబామ కేసా వాజిబో ఇస్లామే శేనేవాలి జాస్ జాన జరుగుతాయి అల్లా बात बात बात के ouais के है, के अंदर पैदा यह यह है है कि हज साथ हमारे ఇక గహన ప్యా పిల్లల బాధ్యో హారేకా జవాబం ఇారా గుకాం సా బిగ్ చే వఫా తనవరా ఫ్యాం కే నారాణి ఫర్మా దాన్ని హజ వల్లి కుర్బా జీర్బా దూసరి हज पर नमाज इद नहीं होती जहाज के भी वहां हज के बाद नहर है दसवीं तारीख है जल्दा की हज हाजी और बात नमाज इत नहीं पढ़ सकती हमसे नमाज इत नहीं हुई और नमाज ईद के जब ऐसा फरमा रहे हैं तो जो कुरबानी नहीं करता हमारी ईदगाह से परी दिन आए तरह से यह बात मालूम हुई किबानी उस जगह की बलान की जा रही है जहां ईद की नमाज होगी कहीं से यह बात मालूम हुई कि यह हाजी ये कुर्बानी हाजियों वाली कुरबानी नहीं है आज की कर्बानी नहीं है बात करिए जो लगाए जो है लगा की कर्बानी है इसके अंदर चालीस किसान की है इसके बाद जो है अखिलत के माध्यम में बात और कही बात यह है तीन तो कर्बानी है इसके अंदर गोद का बढ़ा गया है और अगर इस बात से कर्बानी की जाती रही तो उसका नतीजा यह होगा कि जानवर कम हो जाएंगे और फिलहाल बढ़ जाएगी तो ये बात फिलहाल आकल भी है फिलहाल ईमान तो है फिलहाल आसलगी ఇక్కడ మవజాన చాతరీమ అలా నీన అుక్మ ద బేట ఫబ్రామ అని బాగా అమర హజరతీ హజరత్ నినవే సో ఛాసీ సార్ చౌం పైదా హాలక్మవే సార్ ఇక దా निन्यानवे साल की उम्र के बूढ़े और एक ही बेटा उनको गये का हुक्म दिया जाए लाइन लाता ने नहीं सोचा तो मेरी महत्व खत्म हो जाए जब अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी महत्व का ख्याल नहीं किया जा सकता तो अल्लाह के हक्म के मुकाबले में जानवर के महत्व का ख्याल करना यह हमारा नहीं पहुंचा ये मातृ रहे या रहे जब अल्लाह का हुक्म है तो हकम की काबू करना दूसरी बात है यह है बात गुजारिश की यह तो है ईमानता का फायदा దూకి బాధ్యరా వేకు మాలూమే కు అందరూ ఛార్ బెస్ట్ ఓీ శల్సి దాదాపు కుటాగా కు జరిగే కవి కబా మే ఇస్తేమాల బాధ లేదా ఇక మాలూమ నీ और यह बात भी आपके लिए होनी चाहिए कि अगले यूरप जो है वो सूरत को खाते हैं कुत्ता वो भी खाते तो कुत्ता जो है जिना नहीं होता लेकिन कुत्तिया जो है एक मास के अंदर छह से बारह बच्चे देती है और बकरी एक मास के अंदर एक बच्चा या दो बच्चे और आप है हैं है। है। कि लाखों नहीं की के अंदर हो రోజా లాఖో నీ కరోడోకి తాదా బకరే జుదాయి నాలుగు పడే బకరేరంగుమీర్బీవాలే బా సమీ పిల్ల ఈమన్వాలి అక్కడ జాజక అందరే దేగే అందర ఇంక వీ హ హాత్తు వీణ కిల్ల కేర్బాన్ బాగుంటుంది तो इसलिए कुरबानी करने से जानवर बढ़ेगा कभी जानवर जो है वो कम और फिर तीसरी बात जो काबले बढ़े कितनी कसरत के साथ हम बकरीद के और दीगर जितने जानवर हैं उनको बहुत से इस्तेमाल कर रहे हैं कभी अपने मत की ख्वाहिश के मुताबिक इस्तेमाल करते हुए सोचा है कि उनकी बाधा कम हो जाएगी अगर की के लिए और की के तरह थी, तो तो तो की करने और उनकी के तीरे के तीरे के तीरे तो तो हो ల్లకి తర్ఫ నగీతో క్యా అల్లా కల్ల పేరు నగర డర్గ్ ఓ ఇన్స్ జాబ్ ఫార్ కుర్బానీ జాధి ఇంకా బహు తు అర ఆర్చ సార్బానీ हमारे यहां यह बात मशहूर है किर्बानी उस पर है जिस पर जक़ात है यह बिल्कुल गलत कर्तव्य है कर्बानी उस पर है जो जक़ात लेने का मुस्तक नहीं जिससे जकत लेना बनती है तो उससे तो कर्बानी वही है कर्बानी उस पर है जो जकात लेने का मुस्तहिक नहीं और जो जकत लेने का मुस्तक नहीं वो कौन है वह है जिसके बाद साढ़े बावन पहले की मानवियत होगी और साढ़े बावन सोलह की मालिकियत अगर जरूरियात से ज्यादा सामान इसकी मालिकत में मौजूद है तो सब प्रदान लगाए और जरूरत जिंदगी क्या है कि रमसान के तीन जोड़े तीन जोड़े निकालते बाकी जितने जोड़े हैं उनकी कीमत लगाएं फिर तेवाल के बर्तन निकालते बाकी जो के नुमाइश के बर्तन हैं उनकी कीमत लगाएं एक ड्यूटी निकालते बाकी जितनी ब्यूटी हैं उनकी कीमत लगाएं पेयर रिकार्डन की कीमत लगाए गैजुअल की कीमत लगाएं टेस्टों की कीमत लगाएं टेलीविजन की कीमत लगाएं बुश्स की कीमत लगाएं और रूस में से साठ जाए तक की कीमत लग लगा घर के अंदर दरवाजे और खिड़कियां छोड़ देंगे और जो पर्दे हमने नुमाश के लिए लगा रखे हैं बस इनका लगाना भी नाजायज है यदि ये हमारी चैक्री पैसा है सोनापसन समय है आज भी चैक्री होने के लेकिन बाहर हमने लगा रखे हैं तो इन पर्दों की भी कीमत लगेगी घायल के अंदर जो चार पाइयाँ हैं इस्तेमाल में आती हैं उनको छोड़ देंगे और जो फर्नीचर है जो हमने मेहमानों के लिए रखा है इसलिए कि हमारे मेहमान इतने मुज्जर हैं नदिया इलेक्ट्रॉनिक के मेहमान तो सही पर डर सके और हमारा मेहमान जो है सोफे के बगैर बैठ नहीं सकता ये जो मजदूर है तो रखते हैं तो ये सोफे जो हैं कुर्तियां जो हैं ये मेघे जो हैं इन तमाम एसियार की कीमत लगाएंगे अगर ये कीमत साढ़े बावन सोलह चांदी थी तकरीबन आठ तक छह हजार के करीब बनती है अगर इतनी मालियत हो जाएगी तो कर्बानी जो सोने के बारे में आमतौर पर यह बात मशहूर है कि जनाब साढ़े सात वोले सोना हो तो उस पर जक़ होगा साढ़े सात सोले सोने से तो कम सोना हो और कोई चीज मौजूद ना हो न चांदी हो न न नक्की हो ना कोई मालिक उदारक हो तो जाहिर है कि उस पर जकत तो आदानी की जाएगी लेकिन कुरबानी अगर एक वोला सोना है तो भी उससे कर्बानी देना पड़ेगी इसलिए कि सोने का इस्तेमाल जो जरूरत है जिंदगी से नहीं है जिसकी बायर से जिंदगी तो इसलिए अगर एक टोला सोना जो है उसकी कीमत जो है छह हजार दो सौ है और ये कीमत जो है साढ़े बावन सोलह चांदी की कीमत से ज्यादा है इसलिए एक सौडा होना भी जिस औरत के पास होगा या जिस मर्द के पास होगा उसको कर्बानी करना पड़ेगी रिहायती मकान आपका है उसकी वजह से कुर्बानी नहीं होगी लेकिन उस मकान के अलावा अगर कोई मकान है तो उसकी कीमत अगर साढ़े बावन सोलह चांदी की कीमत के बराबर है या कभी आपका हिस्सा है और उसकी कीमत जो के करीब हो जाता है हो जाती है उसकी कीमत तो कर्बानी बात इसी तरीके से एक आदमी है वो अपने बालिक साहब के भाई साहब के मकान के अंदर रहता है और उसका एक मकान है एक भी मकान है और थोड़ी मकान में वह मकान किराये पर है इसलिए अभी अपने बालिक के मकान में अभी रहता है तो वह अपना मकान जो है किराये पर दिया हुआ है चाहे खाली पड़ा हुआ है तो उसके इस्तेमाल में नहीं है तो उस मकान की कीमत दिखा लेगी इसलिए जो उससे इस्तेमाल मिल सकता है और उसकी अगर सरूतों को लाने सेना एक मकान है उसकी रिहाय का रहता है उसका कुछ हिस्सा उसने किराया पर रखा है अगर उसकी आमदनी का जरिया वही किराया है उसी पर घर का खर्च होता है तो, तो, तो फिर कुरानी नहीं होगी अगर उसकी आमदनी का जरिया और है और यह किराया उसकी जातीय आमदनी है तो जितना हिस्सा किराया पर है मकान के उतनी की कीमत लगेगी अगर वह कीमत जितने हजार के बाद हो जाएगी तो उसको करना पड़ेगी एक आदमी है उसने प्लाट जो है वो खरीद लिया है मकान बनाने के लिए मकान नहीं है मकान के लिए प्लाट खरीदा है अभी उस प्लाट के अंदर मुंतकिल नहीं हुआ जहर अगर किताली में ही मुंतकिल हुआ प्लाट की शक्ल में है तो इस प्लाट की कीमत भी अगर छह हजार कीमत ज्यादा है तो उसको कुरबानी करना पड़ेगी इन तमाम सोचों से आप इस है कि अब कुरबानी से हमने से शायद कोई ऐसा न हो जिस पर कर्बानी वाजिब न हो गणेश बारोजी जैसे उसकी वजह से इस पर छोड़े हुए हैं और मरिए बात से चलने इसके बारे में फरमाई है इसलिए इस तरह की मां फरमाएं हजार अपने मुताब फरमाएं और इस बात के मुताबिक इस पर कर्बानी है करें इस बात का आप सचिव ना करें ए, मेरे तालिगर ने उसे सवाल किया है जैसे ते की तो एक आदमी की मार्ग तो छह की है और वो जनाब चार हजार पांच हजार की कुरबानी करते फिर उसके बाद क्या बचेगा तो मैंने कहा कि मान का टैक्स निकला था और पैसा क्या लेकर आया था जो तो अल्लाह का इलाम है अगर ये अला का इलाम अल्लाह के रास्ते हैं और फिर दूसरी बात यह है कि सब कहा छह तो छह हजार ही की कुरबानी कर तो उसका कम से कम कीमत की कुर्बानी की जा सकती है बारह सौ तेरह सौ रुपये गाय के हिस्से मिल रहे हैं उसके अंदर के शामिल हो जाए और बाकी अवजा बढ़ जाएगी और फिर अल्लाह के बदले अगर यह हुक्म होता है सब कुछ कर्बान कर दो इब्राहिम अला इस्लाम ने तो औलाद को प्रदान कर दिया और कोई माल को प्रदान करने के बारे में चाहत विचार कर रहा है और अगर सब कुछ कर्बान कर दिया जाता तो भी नुकसान का पौधा नहीं था और अल्लाह का ने तो कुछ हिस्सा जो है प्रदान करने का कौरवाया है और फिर उस पर भी वादा है कि अल्लाह के रास्ते कुर्बान करने वाले कभी मसलूत हाल नहीं हो एक आदमी आया जिसने आज अपनी तंगी और संघति लगी तो फरमान किया है भैया अगर हमारे उसका खैर कर अब एक बता के हजरत मेरे पास कुछ है नहीं क्या खैरा करूँ तो फरमा के उत्सत होगी तो खैरा कर जो है तो तक तोड़ दिया और कोई थोड़ी की खुद ही लेकर आ गया फरमा के हजरत जो इसके पास की हो इसमें मैं लेके आया हूं तो आपको फरमाएं किसक दू हजर हमारे मदीना मरवा के अंदर जो सबसे ज्यादा गरीब हो तुझसे जाने पहुंचा जा आप सावराम so, से पूछने चाहते हैं पूरे महिलाओं में मुझसे ज्यादा और गरीब कही हजरत अहमदाद के खैर किए हैं तो इस चो में घर देगा और घर वालों को भी अल्लाह को इसके जगह ज्यादा कर लगे जो अल्लाह के में माल खर्च करने से बढ़ता है सभी नहीं होता तो इसलिए जिस दिन हजरात से बनती है इसका पूरा पूरा इस्तेमाल करना है के मसाइल के बारे में आप हजरात ओलमा के सुनते रहते हैं नजीदे सुनते रहेंगे अजीब के रूप लेकिन दो तीन बातों में गुजारिश कर दूं एक बात जो है मुख्य सभा के अंदर अहम नवाज परम दर्जे का देना चाहता हूँ बात जो है कि नमाज के बारे में नमाज के बारे में जो है मैंने सूरज रुपये सामने गुजारत की और उसके की सारे मौजूद है तसली बहुत भी तवन क्योंकि नमाज पहले होगी और कुरबानी उसके बाद होगी अमरीपात फिल्म में यह बात साथ पता है मैंने सामने देखा है नमाज के लिए अगर तशीत लाए नमाज ईद के लिए तो देखा कि कुछ लोगों ने जल्दी करते हुए कुरबानी कर अरे इस्लाम नमाज के फारे हुए फैजे ने करवाया कि जिन लोगों ने कर्बानी कर ली है हर यज्बात फ्रा मकाना है उनकी कुरबानी अदा नहीं हुई वो अपनी कुरबानी दोबारा करें इससे दो मसले मालूम हुए तो एक मसला यह मालूम हुआ कि नमाज ईद से पहले कुर्बानी नहीं हो सकती नमाज ईद के बाद होगी दूसरा मसला मालूम हुआ कि कर्बानी करना वाजिब है अगर कर्बानी करना वाजिब न होता है साथी दोबारा कर्बानी करें दोबारा कुरबानी करने बहुत हम देना दलील है इस राजनीति को कर्बानी करना वाजिब थी तो अगर अब दोबारा दिया है दोबारा कुरबानी की अगर शहर के अंदर किसी मस्जिद के अंदर किसी जगह भी ईद की नमाज हो जाए शहर के अंदर ईद की नमाज कहीं हो जाए तो उस शहर वाले खुद नमाज पढ़ने बगैर भी खुद नमाज पढ़ने से पहले भी कुरबानी कर सकते हैं उस शहर के अंदर नमाज ईद हो जाना जरूरी है जरूरी नहीं कि मैं खुद ईद की नमाज पढ़ू उसके बाद कर्बानी करूं तो नमाज ईद कहीं हो जाए तभी तक आप जो उसके जान के गले पे जिला चलाने के बाद जो आप नमाज पढ़ने के जा सकते हैं नमाज पढ़ने के बाद आकर आप फिर उसके बाद समाना जाए जो अगर आप खुद जो सजी करना चाहें मगर नगर तफात का मामला है तो उस सूरत में भी अगर नमाज ईद हो चुकी है उस शहर के तो उसके बाद जो की जा सकती है और नमाज उसके बाद पढ़ सकता है लेकिन नमाज ऊद पर तोड़ना नहीं नमाज ईद जो है ये वाजिद है और ये वाजिद है मर्दों के लिए औरतों के लिए वाजिब है మర్దో క్రియ నీళ్ళ ఇవే అంచమాజ్ జానహి నీ నదీ అమ్మ కేయి జమాజా హీఖా రా ఇతర జాస్తిని ఆర్తో మజీద కిన్స్ అందరూ లాజిమన్ రోగనా చాయిన్నాసంబా నేను శాత మిల్స్ జీవు హంగి సమయం స్వాదమ మీ మిగే బ్రతీి అల్ల తాలిజీ మిగతా ఇవ్వాలి సౌజా జనవర తల్ల ఆకరేకి लेकिन जो कुर्बानी आप शरासत की करते हैं एक मसला यह अहम है और एक मसाला अहम है दूसरे जैसे कर्बानी करने का कि हमारे यहाँ तरीका है तो मियाँ बीबी का हिसाब जो है मुस्तरा और यह मुस्तरा कि हिसाब कराते औरत का हिसाब अलहदा मर्द का हिसाब अलहदा औरत की नमाज अपनी मर्द की नमाज अपनी औरत की जक़त अपनी मर्द की जक़ात अपनी औरत करोगा अपना मर्द करोगा अपना सिद्धि यहाँ से माध्य प्रधानी अपनी औरतानी अपनी तो एक प्रोफेसर साहब से बात कर रहा था व्याम्ला बहुत बड़े जमींदार भी हैं प्रोफेसर है। तो हमारे लगे कि हमने आज प्रबानी की है मैंने कहा इसकी वजह से आप हमारे लगे तो इसके दिन इस की हाम भी मिश्रा कौन सी कर्बानी है खोती तो यह बहुत बड़े छोटे की बात है कर्बानी फर्जन फर्जन बाजित है हुकूमत के कानून की तरह से का परिवार है इस तो ये सब यह करेगी ऐसा ही है, है। बल्कि हर फर्ज का अपना अपना मामला है अल्लाह के यहां हर फर्ज का अलहदा हिसाब है जो फर्जन फर्जन हिसाब है फर्जन फर्जन मामला है तो कल्बानी जी फर्जन फर्जन वाजिब है तो ये इबादत है जो सर्जन फर्जन वाजिब है तो इसलिए हर फर्जो जिस पर कर्बानी वाजिब है उसको कर्बानी करना पड़ेगी हाँ अगर शोहर अपनी बीवी की जैसे करना चाहते हैं पहली तो बात यह है कि खातन की सुन लें और आज भी घर जाकर शोहरों से मुताबा करें और बारह अहला इस मसले को सुन लें తహాబూ నబీలా చదరవీ ఆంధ్రీకు అవాజ మత జర్చ అదా ఫాయా స మతీ ఫీ ముత హ హర్చ ఫీ చదహరేన్కర ఫే బఖావా तो उनके अखजा जो खर्च आप फर्ज करवाएंगे उद्योग खात में से वासनी जरूरियात को जाति जरूरियात को पूरा फरवा करेंगी अपनी कुर्बानी भी करेंगी और अल्लाह के नाम में नाम पर खराब भी करेंगी जक़ात भी अदा करेंगी और अपना किसान भी खुद अदा करेंगी अगर आपका तक है ऐसा नहीं किया तो आप इस सिलसिले में आप थोड़ी तौर पर क्या किया के बिल पर कड़ी बात है तो उसके लिए तरीका यह है कि एक है कुरबानी का अदा होना एक है कुरबानी पर अजय खराब मिलना అజీరో సవారర్వాత కిందో సవాల్ మిగతా దిల్ పిల్ల అసే అదా పూజ జిర్వా పూజా అదా పదా అగర బుచ్చి అదాగే కుర్బా అదాని अगर मैं अपनी मैंने अपनी बीदी से पूछ लिया तो आपसे कर दूं नहीं इजाजत दे दू अब कर लूँ जब कुरबानी की है मैंने अपने खाते अपनी रकम से तो इससे का जो दिल है वो चंद्रशी करके पैदा नहीं हुई और तजुर्बा करके देखें तजुर्बा यह करके देख आप उनसे फरमाएं कि मैं आपकी कुरबानी करना चाहता हूं इजाजत है चाहे इजाजत है अब एक जानवर है दो हजार का एक जानवर है तीन हजार का कौन करूं तो उसका जवाब यह होगा कि साल में एक बार को कर्बानी आती है तीन हजार ज्यादा अब आप उनको जेब खर्च ले रहे हैं और उनका फरमाने अपनी रकम दो मैं तुम्हारी जो फर्माने का जान में रहा हूं दो हजार का तीन हजार चाहें काट बाजार है तो पॉलिसी की रकम है पढ़ने है राजिब है पढ़ना है तालीम है अल्लाह उक्म है तो दो हजार काम कर सकते हैं तो तो दो हजार बनेगी जिससे मालूम हुई कि अपने करने से दिल की बनती और दूसरे के खर्च में दिल नहीं बनती इसलिए अजो समाप्त होगा उसको जो रकम खर्च करेगा अदा उसकी तरह से हो जाएगी जिससे से आप तो हम चाहते हैं कि आदादी हो जाए और अगर फाद भी हासिल हो जाए दो तरीका इतना किया जाए दो दोनों फायदे हासिल जहां सात हिस्सों का मामला है यह मामला बहुत नाजुक मामला है इसके अंदर दो कमाते हैं जिनका हम एक निमानित कर रहे एक कमात यह है कि एक हिस्सा मेरा है एक हिस्सा मेरी है मेरी बच्ची का है मेरे बच्चे का है मेरे भाई का है मेरे भाले का है और मैं हाथ कर तो मैंने सात हिस्से बना के उन सात हिस्सों की रकम खुद अदा करके डाय ली मैंने ही रकम खर्च की डाय ले ली अब उसकी कुरबानी हो गई और मैं समझे हुआ हूं कि यह सात की तरफ पैदा हुई यह कुर्बानी सात से पैदा नहीं होगी ये, थी थी। ये एक की कुरबानी करें एक जानवर जिससे गुड़ा कह दिया अगर तो गाय के अंदर सात हिस्से होंगे अगर रकम खर्च करने वाला अकेला होगा तो एक प्रबानी बने सात हिस्से हैं गाय के अंदर एक आदमी ने तीन हिस्से खरीद लिए चार में एक हिस्सा लिया है तीन अकेले ने तीन की एक आदमी ने तीन हिस्सों की रकम दे दी अकेले में तो ये तीन हिस्सों नहीं बनेंगे ये एक हिस्सा बनेगा उनके चार बनेंगे लेकिन इससे तीन नहीं बनेंगे इसका एक बनेगा अगर किसपे अलहदा अलहदा बनाना मकसूद है तो जानवर बदलना पड़ेगा एक हिस्सा हिस्सा इस एक हिस्सा हिस्सा में और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर रकम तबील देने वाले बदलें या अलहदा अलहदा रकम देने वाले हों मैं अपनी रकम दूँ मेरी जैजा अपनी रकम दू मेरा बच्चा अपनी रकम दू और अगर आप कहेंगे यहाँ इसमें रकम देना तो मुझसे कहते हो तो आप ऐसा कर लें उनको रकम दे दें फिर उनसे घर अदा करें कई तरीके से इसकी सुरत बन जाएगी खरे बात है साहब चलिए दूसरी बात यह है कि हम घायल के अंदर क़ुर्बानी करते हैं जब घायल के अंदर कर्बानी करते हैं तो ये मेरा जानवर इसकी रकम मैंने दी है तो आपका जानवर है आपने रकम दे दी एक जानवर हमने दो तीन भाइयों ने चार भाइयों ने मुश्किल खरीद लिया कि भाई यह चार मेरे नदी है साफम की तरफ से कुर्बानी कर देते हैं और यह बड़े खबरों की बात एक कुर्बानी के हिस्सेदार एक से ज्यादा नहीं हो सकते तो कड़ानी नहीं होती लेकिन एक कुर्बानी का अजर तराब बेशुमार लोगों को पहुंचाया जा सकता है रकम देने वाला एक हिस्से का एक होगा अगर इस हिस्से के अंदर बकरी के डुंडे के हिस्से के अंदर डुंडे बकरी की कीमत के अंदर एक से ज्यादा खरी, खरीदार होंगे रकम करने वाले होंगे उसके अंदर एक से ज्यादा हिस्सेदार होंगे बानी नहीं होगी दो सौ उसका हवाद होगा लेकिन वो कौन नहीं बने कौबानी कभी बनेगी जो कीमत अदा करने वाला एक हिस्से का एक आदमी हाँ उसका सवाल आप चाहें तो सब मीडिया राह काम के लिए अगर आप चाहें तो पूरी उम्मत के लिए भी और आप चाहें जिस हिस्से खरीद करना चाहें उसका तरीका किया जा सकता है जो आप साधन है जो वालेदेन हैं की तरफ से भी सकता है लेकिन रकम खर्च करने वाला एक आदमी होना चाहिए और इस सिलसिले में एक और मसला जिसके बारे में क्या कहूँ जब किसी गैर के अंदर शहीद हों या ऊंट चंदर शरीफ हों गै के हिस्से भी सात होंगे ऊँट के हिस्से भी सात होंगे यह एक नायक स्वयं चल रहा है कि ऊंट चंदर दस हिस्से होते हैं ऊंट के अंदर दस हिस्से होते थे मुशरीफों की अरगामी में नदीय पांच रसम लाए तो ऊंट चंदर भी था, सात हिस्से हो गए फरबेस्तान के हिस्सा भी सात चंदर वजूर है और भी बहुत से टोली और कौन सादात हैं जिस समय के खत्म तो ऊंट चंदर भी सात हिस्से हैं और गैस चंदर भी सात हिस्से हैं और इसमें जहां सात होते हैं इसके अंदर एस की है अगर साथ के साथ आदमी अपीडतन दुरुस्त होंगे और दूसरी बात यह है कि निर्यातन दुरुस्त होंगे तो फिर साथ की शुरानी होगी और उन साथ में अगर एक अपीड़ा तन दुरुस्त नहीं या निर्यातन दुरुस्त नहीं तो एक की शुरानी की अदानी होगी ये तो तो अपीड़ा तंदरुस्त होना है जो उसका अपीला वही हो जो आज सुन्नत भाई जमात का पीड़ा और आज तक जो अफकाद कर रहे हैं आप घरों के अंदर देख रहे हैं भाई का भाईचा के जंगी आजाद खबर का इंकार करना ये अकीदा कम है आजाद खबर का इंकार करने वाला साद शामिल होगा कुरबानी किसी चीज होगी किसी तरीके से कुरबानी को जो वाजिब नहीं समझता और कुरबानी को काबिल में नहीं समझता हम की वजह से और ऐसे और बहुत से आज तक जो अफायद कर रहे हैं फायद की वजह से अगर अकीदा आज सुन और जमात जनता किराम उनके तरीके मुदार नहीं है अगर आप उसके साथ शरीद होंगे तो कर्बानी आपकी जबानी हो तो इसलिए बोलो जो एक यात्री जवाले हैं वो कर्बानी मुस्तैद जो है करें और इस बात को जल्द लेंगे जो आपके साथ वो रिश्तेदार जो है वो कौन हो दूसरी बात मैंने गुजारिश की नियत अंदरुस्त आप कर्बानी जिसमें करवा रहे हैं यात्री करना चाहते हैं तो भी अंदर शहीद हो सकते हैं लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है जिस पर प्रबानी नहीं बनती वो कहते हैं कि कर्बानी तो बनती नहीं है लेकिन ईद के दिन वो गोश्त लेना मुश्किल है चलो एक इसका बच्चा भाई मेरा इस तरह भी फायदा नहीं करें धर्म बहुत हो जाएगा अब उसकी कर्बानी की नहीं है तो उसका नतीजा यह होगा तो कुरबानी नहीं बनेगी उसकी नहीं है कुरबानी तो आप नीसी की भी कर्बानी है तो इसलिए इस बात का इतमाम करना है कि जो है अकेला मंदिर दुरुस्त हो अदंडी पुरुष हो और इस सिलसिले का आखिरी मतलब यह है क्या कुरबानी मैंने विदाज की क्या ఇబ్బా నీకు సమస్యకి అల్లా కరాజ కద సత్య కాద బ జ ముజుమే బిన కబీరా కాలేజి సమయ ఏ బాధ్యులు కుర్బా బీ వే తీ దినా అబ్బా తీసు ది కుర్బా అబ్బో రకం జో జీన తగ్గ పేగ వజా బాన్బా లాజిమ तो जिन हजरात में वाजिब होने के बावजूद मसला मार्जिन था पिछले सालों की नहीं थी उनके लिए लाजिम है कि उन सालों का वो कसारा करें और उसका पसारा क्या है कि उन सालों की तबानी नहीं हो सकती अब किसी कुर्बानी में आज यू नहीं जा सकते कि मेरे पिछले साल की कुर्बानी है कुर्बानी नहीं जा सकते बाबा की उस रकम को आप सीने का पहुंचाएंगे तो अल्लाह तबारक अमेरिक समझ के पैसे खतरा होना है काफी का